सूर्यबाला की कहानी दादी और रिमोट चूंकि इसके सिवा कोई चारा न था गांव से दादी ले आई गई, हिलती डुलती ठेकती ठंगाती, लाकर ऊँची इमारतों वाले शहर के सातवें माले पर पिंजरे की बूढ़ी मैनासी लटका दी गई, नीचे झाको तो झाई आए और ऊपर देखो तो एक पे एक डब्बे पे डब्बा से घेरे आसमान पे लटके घर इतने कि आसमान नजर आता ही नहीं पूरब वाली खिड़की से दिखता सिर्फ भर आसमान का नूचा सा टुकड़ा। उसी में रात बिरात झांक जाते कुल जमा चार तारे, न सप्तर्षी न सुकवा, यानी शुक्र तारा और सवेरा जैसे जंग छिड़ी हो कहीं भोर हुई नहीं कि भाग भाग अड़ाक फड़ाक खुलते बंद होते दरवाजे जूते चप्पल कंघी स्त्री अफरा तफरी और अपने अपने थैले ब लटकाए सब दरवाजे से बाहर बाप दफ्तर चलाने माँ कॉलेज पढ़ाने और बेटे बेटी स्कूल। दरवाजा भेड़ती मालकिन हर रोज बाहर निकलते हुए जंग बहादुर से वही एक हिदायत दोहराती कि वो दादी के लिए रोटियाँ दाल और सब्जी मेज पर ढांक कर दरवाजा पूरी चौकसी से बंद करता जाए दादी को भी यही समझाया जाता की कि कोई कितनी भी घंटी मारे खोलना नहीं है हम में से हर एक के पास चाबी तो है ही है सो आधे पौन घंटे बाद जंग बहादुर भी दादी से वही हिदायत दोहराता बीड़ी का सुट्टा मारता दरवाजे से बाहर हो जाता अब दो चार माला फेरने के बाद दादी सारे गांव के टोले पड़ोस और नाती पट्टेदारों को कोसना शुरू कर देती जिन्होंने बिना लाग लपेट के सीधम सीध शहर के ठिकाने आरोप चिट्ठी तादी थी कि आगे समाचार ये है कि आपकी माँ को शहर जाने के लिए हम लोगों ने राजी कर लिया है अब आप फौरन से आओ और डायरेक्ट लिवा ले जाओ अपनी जिम्मेवारी संभालो काहे से कि आप जान लो उमेर और बुढ़ापा शरीर अब पूरी तरह के पक्के चू पड़ने को है लेकिन मानती फिर भी नहीं टोला पड़ोस का हेत हवा लेने गिद्धी भहरती हर कहीं पहुँच जाती है दो तीन मर्तबा तो ऊंचे खाले लुढ़क भी चुकी हैं। अब मलहम पट्टी और डॉक्टर का उतना सरंजाम हमारे बस का नहीं है भैया। और शहर में जानो कि आपका मकान, नौकर सौकत के सारे बंदोबस्त तो आप जांगर पौरुष से थकी अपनी बूढ़ी माता की सेवा करके इह लोग पर लोग सुधारी और हम भी आपकी था आपको सुपुर्द कर गंगा नहाए इसलिए चिट्ठी को तार जानो और आकर उन्हें अपने साथ ले जाओ इस बार वे जरूर चली जाएंगी इंतजाम पहले से था साफ सुथरा चाटा पूछा घर एक कोने में उनकी कोठरी पर्दे ढकी खिड़की तिपाई जग जग में पानी और तिपाई पर बिस्कुट का पैकेट भी और तो और उनकी खाट के एन सामने एक छोटा टीवी भी इन सब के बीच पूरी निगरानी के साथ दादी को स्थापित कर दिया गया नल की टोटियां खोल बंद करके बताई गईं, खिड़की के हुक और दरवाजों के हैंडल कमोड में पानी चलाने की तरकीबें। इस स्थापना पर्व के बीच ही बेटे के बेटे ने पुट्ट से रिमोट की बटन दबा दी दादी हकबकाई भौचक जैसे यक्ष किन्नर नाग गंधर्व तीनों लोग चौदह भुवन से लेकर संपूर्ण ब्रह्मांड डामा हो इस चौखूटी पेटी में हिरणा कुश से लेकर गौरा पार्वती तक जय जगदम्बे दादी निहाल होली बच्चों की तरह रिमोट हाथ में लेकर किला उठी जैसे अलादीन का चिराग हाथ लग गया हो फिर ली बच्चा के बाप ने मस्करी की है अब इन्हें दो तीन वीडियो गेम्स और लाकर दे दो तुम लोग इनका वक्त आसानी से कट जाया करेगा सो वक्त कटने लगा सुबह शाम और रात एक पर एक उतरने लगे रसोई में जंग बहादुर द्वारा उतारे जाने वाले आलू तुरई के छिलकों की तरह गैस पर सब्जी छौकने की आवाज के साथ शाम घिरती और रात मेज से प्लेटें उठा लेने के बाद दिनचर्या समेट ली जाती सुबह फिर वही भूचाल घर के लोग अपने अपने समय पर आते जाते आपस में थोड़ी बातचीत करते फिर अपने अपने काम में मशगूल हो जाते दादी उनके आसपास कहीं न कहीं बैठने उठने चलने फिरने की कोशिश करती रहती फिर थक कर, अपनी कोठरी में आकर रिमोट का बटन दबा देती दो चार दस हफ्ते बीतते न बीतते दादी उदास होली पेटी का रंगा रंग जादू बेअसर साबित होने लगा दादी खेत खलिंग गढ़ी पोखर ढूंढती तो उधर बड़े बड़े रंगीन फूलों वाले आदमकद फुलवारियां दिखती गाँव सिवान तलाशती तो घुटनों तक घाघरी चढ़ाए सीना उघारे होश से बेहोश फूहड़ पने पर उतरी छोकरिया बाकी पूरे समय धाए धाए छूटते गोले बारूद तड़ातड़ दकती बंदूकें, कहीं उगड़ी खाल, कहीं लिथड़ते शरीर रिश्ता खून पहली बार देखा तो दिमाग चकरा गया और वहीं की वही घुमटा के लुढ़क गई थी दादी पांच दस मिनट में पानी की छींटे मार गुलाब का शरबत पिला के दुरुस्त किया गया उन्हें होश हवास लौटे तो खिसिया सबके सामने सफाई दी अरे भैया गोली बारूद वाली बटन निकाल दो ड थोड़े ही देनी है मैंने तो राधे कृष्ण के लिए वतन दवाई थी भगवान लोग अब क्यों नहीं आते आखिर बच्चों ने ठहाका लगाया <laughs> दादी आज जो आ गई हैं, सारे भगवान भाग खड़े हुए हैं। फिर समझाया गया सब कुछ रोज रोज नहीं आता हम लोग सारे दिन तो रहते नहीं बटन दबा दबा कर देख लिया कीजिए ओके okay? और रिमोट दादी के हाथों में थमाकर चलते बने लेकिन शाम को बच्चों के पिता ने सुना तो एक झोंके में सब पर दहाड़ने लगे बाहर करो टीवी उनकी कोठरी से वरना हमारी गैर में कुछ हो हवा गया तो कौन जिम्मेदार होगा हैं? नहाना धोना खाना पीना पूजा पाठ इतना काफी नहीं है क्या बाकी समय चुपचाप माला जपे बस माला के नाम से दादी का दिल बैठ गया जैसे पढ़ाई के नाम से बच्चों का लेकिन अधेड़ हुए बेटे के सामने कहीं तो कैसे चुपचाप सांस रोके अपने लिए किए गए फैसले का इंतजार करती रही पूरे समय दिल धड़कता रहा बस अब कोई आया पेटी उठा के ले जाने कहीं कुछ खड़कता जान मुह को आ जाती दादी की अच्छा हो या बुरा समय काटने का साथी तो है ना चला जाएगा तो क्या करेंगे दिन भर ले दे के वही एक खिड़की जिसके बगल वाले बिल्डिंग के कफन से सपाट दीवाल के सिवा कुछ दिखता ही नहीं लगता है जैसे ऊंची उठते दीवाल के बीच चिंदी गई हो खैर देर रात तक कोई नहीं आया तो उन्हें ढांढस बंधा गई नहीं बेटी बच गई पर बटन दबाने की भी हिम्मत ना पड़े हत बुद्धि से रिमोट लिए बैठी रही दादी बैठे बैठे उगता गई न रिमोट छोड़ते बने नमाला उठाते बने हार कर रिमोट पकड़े पकड़े ही अचानक बटन दब गया अरे सामने पेटी पर तो सावन के झूले और रंग बिरंगी तीज कजली गागा के झूला झूल रही थीं सब की सब बिछवे टीके मेहंदी महावर कंगन चूड़ियों से लैस जितने श्रृंगार और सज्जा की दादी कल्पना कर सकती थी उससे कई कई गुना ज्यादा इतना श्री न तो सोलह ही सुने थे जुटता किसे है दादी का जी लहक उठा बड़ा खुशहाल गांव है भाई जगदबे माता सबके सुहाग की रक्षा करें मगन मन दादी लड़कियों के सुर में सुर मिलाकर गाने की कोशिश करने लगी सावन रे तुआ धीरे धीरे सावन ऋथ खुल मोरे सजना चंदन केवरिया चुनर मोरी भी जे धीरे धीरे सावन दीड़े दीड़े। सुनते सुनते दादी पूरी तरह तन्मय हो गईं साथ में दादी सुर में सुर भी मिलाती जा रही थी गीत के बोलों के हिसाब से शर्माने लजाने और मुस्कुराने लगी दादी मुक्त दृष्टि से टकटकी लगाए फूलों के गजरे लिपटे पिंगे बढ़ाते झूलों को देखती रहीं देह दशा की सुध बुध बिसर गई चंदन के बढ़िया के कि पट्ट से प्रोग्राम खत्म हो गया पर्दे पर कलाकारों के नामों की सूची बदलने लगी दादी का सपना टूटा पर मन की हरियाली नीम पर वही झूले वही गाने पेंगे मारते रहे अगले दिन पूरे दिन भी वे अपनी खुरखुरी आवाज और थरथराते गले से सोलह श्रृंगार और चंदन की वड़िया का गीत निकालने की कोशिश करती रहीं। सारा दिन बहुत अच्छा बीता उससे अगला भी पर आखिर कितने दिनों तक वही एक गीत गाते रहा जा सकता था दादी हर दिन बटन घुमाती रहती कि लड़कियां फिर आए फिर झूला झूले कजली गाए लेकिन वो गीत दोबारा नहीं आया अलबत्ता बटन दबा दबाकर उसे ढूंढते रहने के दरमियान कभी किसी गरीब बेसहारा की झोपड़ी में आग लगाते लोग कभी चीखती लुगाई को नोचते दरिंदे, गोली तो लोग यू मार देते जैसे कंचे खेल रहे हों, धाए धाए गोलियां चलती और पटापट हंसते खेलते इंसान खून से तर बतर धरती पर लोट जाते कभी बाप की गोद में बेटा कभी औरत की गोद में उसकी आदमी का सिर बेजान लुढ़क जाता दादी रोक ना पाती हिलक के रो पड़ती बहन कह कह के, के देखो देखो अरे छो हो खड़े खड़े गोली दाग दागरी रे दैया बेचारे निहटो हो बेकसूर पे मैंने खुद अपनी आंखों से देखा आ, मार के पुलिया पास छलांग लगा दी कसाइयों ने अरे राम रहीम का पहरा उठ गया दरिया से कहीं आग में जिंदा झोंक रहे हैं कहा पानी में घाट घाट के कहा बिजली का करंट लगा के अरे कहाँ हो दीन बंधो दीनानाथ अरे दया उत्तेजना में सांस चलने लगती ओठ लटपटाने लगते हर छोटे बड़े को बुलाकर फूलती सांसों के बीच आंखों देखे अन्याय की दुहाई देने लगती बच्चे हंस पड़ते लेकिन बच्चों की मां झुझलाकर रिमोट छीन लेती जब समझती नहीं तो देखना काहे का सब कुछ को सच मान लेती है परेशानी बया की उसने सुझाया सुबह नौ दस के बीच चैनल सात पर किसी महात्मा का प्रवचन आता है वैसे महात्मा लगता तो पूरा गुरु घंटाल है पर दादी का हिसाब बैठ जाएगा वक्त कट ही जाएगा और अगली सुबह टाइम देख दादी के सामने बटन दबा दिया गया दादी गदगद ने घर घर के घर में लंबी दाढ़ी तिलक त्रिपुंड और गेंदे गुलाब की मालाओं से सुसज्जित महात्मा जी प्रकट हो गए चारों तरफ रंग बिरंगे झालरें झंडियों से सजा पंडाल खचा खच भरे आलम लोग बैकग्राउंड में कैसी टोन पर बजती बांसुरी की धुन बीचो बीच रेशमी चादर से ढकी चौकी पर विराजमान महात्मा जी जय बाके बिहारी गोवर्धन गिरधारी बंसी के बजैया रास के रच्या माखन चोर बोलो यशोदा नंदन के श्री नंदन कन्हैया लाल की जय रस मग्न झूमते गाते श्रोताओं का संवेश्वर गूंज उठा दादी हर्ष वेहवल आंखों से आंचल लगा आनंदा तिरे के आंसू पूछने लगी बस अब तो रोज यही सिलसिला चल निकला अपने सारे काम जैसे तैसे समेट गिरती लटपटाती दादी साढ़े आठ से ही टीवी के सामने आ बैठती बैठने के साथ ही बेताबी बढ़ती जाती कहीं देर न हो जाए महात्मा जी पहुँच न गए हो पंडाल में समझाने बताने से ज्यादा कुछ फायदा है नहीं बटन दबते ही कैसियोटोन की धुन के बीच मंद मंद मुस्कुराते दाढ़ी संवारते महात्मा जी प्रकट हो जाते दादी का पोपला मुँह नवोढ़ा सा खिलोटता टकटकी बन जाती महात्मा जी बीच बीच में चुटकुले भी छोड़ देते पेटी के अंदर का पंडाल हंस पड़ता और दादी भी थोड़ा बहुत जानने समझाने पर भी कभी, कभी कभी रहा न जाता थोड़ी सकुचाती, लजाती बच्चों से पूछती अरे बेटा महात्मा जी हमका लोगन का देख रहे होंगे का हाँ कलाकुन की चिट्ठी भी मिलेगी दादी दादी बच्चों की उद्दंडता और मस्करी का बुरा नहीं मानती उनका ध्यान तो भाव विभोर करने वाली धुन और प्रवचन में रमा रहता अक्सर पंडाल में बैठे भक्त श्रोताओं की तरह वे भी झूमने की कोशिश करती और कभी कभी तो उन्हें अपने आप को तत्वज्ञान प्राप्त होता भी महसूस होने लगता लेकिन एक दिन बड़ा पंगा हो गया दादी मगन मन और दिनों की तरह महात्मा जी का प्रवचन सुन रही थी कैसी की बंसी वादन गूंज रहा था बीच से उभरता महात्मा जी का स्वर भी गूंज रहा था वो रास का रचइया गोप बालों का खिलैया मोर मुकुटारी वृंदावन बिहारी महात्मा जी का मुंह खुला का खुला रह गया और कार्यक्रम पलट गया शायद वो महात्मा जी के प्रवचनों वाला आखिरी कैसेट था और टाइमिंग में थोड़ी गड़बड़ी होने से एक डेढ़ मिनट पहले ही बंद कर दिया गया था उसके बाद उस चैनल पर किसी और कार्यक्रम की घोषणा हो गयी इधर दादी का हाल बेहाल सुन बैठे बिठाए हंसते बोलते प्रवचन करते महात्मा जी देखते देखते अंतर ध्यान हो गए मुंह तक खुला का खुला हाय कैसी तो छवि और कैसा तेज अब देखने को मिलेगा मुकमंडल? और कहां से सुनने को मिलेगी ब्रज की बा उन्हें सही बात समझाने की काफी कोशिश की गई थोड़ी बहुत समझी भी पर मन टूटा सो टूटा उस पूरे दिन अन्न जल नहीं ग्रहण कर पाई दादी दूसरे दिन भी उदास तीसरे दिन भी लस्त अकेली कोठरी पहाड़ सा दिन आखिर सोख से उबरने के लिए पुनः रिमोट की शरण में जाना पड़ा उन्हें यह भी डर था कि कहीं बेटे के कानों में बात न जा पाए कि फिर से पेटी की करामात के कारण दादी हलकान बेटा कम हट्टी नहीं इस बार कहीं सचमुच हड़क कर बेटी हटवा दी तो अतः धीरे धीरे दादी ने वापस सब कुछ देखना शुरू कर दिया जो कुछ भी जब भी आता देखने समझने की कोशिश करती पहले लगातार देखते हुए कुछ न कुछ टीका टिप्पणी भी चलती रही कभी लानते भेजती कभी कोसती लेकिन फिर लोगों के झुंझलाने झल्लाने पर वो सभ्य कम हो गया जब कभी उनका मन घबराता अकेलापन उदासी काटती बटन दबा देती धीरे धीरे मार धार से डरना रोना कलपना भी उनका बंद हो गया घर वालों को राहत मिली अब अपने अपने काम से घर लौटने के बाद शाम को दादी उन्हें बेवजह घेरने घारने के बदले अपने कोठरी में टीवी देखती मिलती या टीवी देखने के बाद थकी आंखों को आराम पहुंचाती अब वे जबरदस्ती के बेकार के सवालों से किसी को परेशान भी न करती उल्टी कभी कभार बात चलने पर किस प्रोग्राम को कितनी हजार चिट्ठियाँ मिली या क्या क्या कीमती चीजें इनाम में थीं या साबुन तेल वाली छोकरियाँ कैसे घाघरे कैसे जम्पर पहने थी ये भी बताती बड़ों और बच्चों दोनों के लिए दादी से मिले ये ज्ञानवर्धक सूचनाएं अतिरिक्त मनोरंजन का माध्यम हो गयी और उन्होंने अब दादी को टेलीविजन इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के नाम ऐसी पुकारना शुरू कर दिया किचन में जेट स्पीड से दाल बघाड़ता या रोटियों को फटाफट तवे से गैस पर फेंकता जंग बहादुर भी अब दादी की विस्तृत पूछा पाछी से मुक्त हो गया था उसकी माँ की दवा बाप की दारू और बहनों की शादियों से संबंधित चिंताएं और सुझावों के साथ साथ दादी की किचन में पहुँच की जाने वाली टोका टाकी और दखल भी बंद हो गयी अधेड़ बेटा घी दूध खाए तो ठीक न खाए तो ठीक उसके दफ्तर जाने से पहले जान है तो जहान है की नसीहत भी नहीं स्थितियों के साथ दादी के इस समझौते और समझदारी पर पूरा घर मने मन ही महीने महीने बीतने लगे अचानक इतवार की एक दोपहर नीचे आवाजाहियों से भरी सड़क पर कहीं गोलियां चलने जैसी आवाजें आईं और मिनटों में पूरी कॉलोनी लोमहर उत्तेजना से सनसना गयी एक खौफनाक दहशत भरा सियापा सारी आवाजाही को निगल गया पता चला, ठीक तीन इमारतों के पहले कोने पर दो नकाब पोश अजनबी एक साल के लड़के लड़के पर गोलियां दागते निकल गए। का मृत छलने हुआ शरीर हाथों में था बाप अवसन्न पथराया सा बैठा है कोई पास तक जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा दम घोटू सन्नाटे में पुलिस की गाड़ियों की दनदनाहट दूर हो गयी इतवार की दोपहर माँ बाप और बच्चे सभी घर पर चेहरे आतंक से सहमे शायद छोटे वाले लड़के को ख्याल आया भागा भागा आया एक स्वाभाविक उत्तेजना वश उसने सोती हुई दादी को झकझोर कर जगा दिया और जल्दी जल्दी एक सांस में पूरा किस्सा बयां कर गया दादी पहले तो जैसे कुछ सुन समझ ही नहीं पाई फिर बच्चे से समझा कर बताने को कहा उसने दोबारा बताया इस बार बताते हुए वो डरा भी की कहीं दादी रोना बिलखना न शुरू कर दे तो मां से अलग फटकार मिलेगी लेकिन आश्चर्य दादी ने कोई हड़बड़ी या उत्तेजना नहीं दिखाई आराम से टेक लगाती आंखों पर पानी के छींटे मारे ऐनक लगाई और पोते को आधिकारिक सूत्रों की जानकारी सी देती शांत स्वर में बोली अरे मुझे मालूम है कल से ही मालूम है कल ही देखा था मैंने ये सब क्या लड़का झल्लाया आप होश में तो हैं दादी अभी आधे घंटे पहले की बात है ये। ठीक अपनी सड़क के नीचे गोली दगी और आप कहती है कल से ही मालूम है उसने दादी के लहजे की नकल की अरे कई बात है दादी ने शांति से बच्चे को पुचकारा अब ये तो आए दिन के टंटे हैं बेटा कल पेटी पे भी एकदम यही दिखाया था रात दिन यही चल रहा है आठो प्रहर यही चल रहा है फिर पोपली आंखों पर जबान लटपटाती इतमिन से पूछ बैठी अरे चाय की हुक लग रही है ज्यादा सोली क्या अरे बेटा जरा देख तो जंग बहादुर ने चाय चढ़ाई की नहीं चाय की तलब लग रही है सूर्यबाला की कहानी दादी और रिमोट